मधुसूद तो तो है न सत्ता या देखना है ये श्लोक श्रेपुर से चलना है कथम भीष्म अहम संखे द्रोणम क्या मधुसूदना प्रति हाँ ठीक है ये अन्वय देखेंगे मधुसूदना संबोधन है इसका पहले अन्वय होगा मधुसूदना मर्सुड़ना अहम संखे भीष्म द्रोण कथम एक मिनट दोबारा देखना मर्सुड़ना अहम सखे भी चा प्रति प्रति भीष्म द्रोण प्रति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 तो कैसे युद्ध करूंगा आह कन्द कर सकते या पहले भी कर सकते कि हे मसूदन मैं युद्ध भूमि में बाद में ठीक है नहीं मैं युद्ध भूमि में कैसे यहाँ भी कर सकते है मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करूंगा हे अर्जुन मैं युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणो से कैसे युद्ध करूंगा बाणों से कैसे युद्ध करूंगा बाणों से किस प्रकार युद्ध करूंगा क्योंकि क्योंकि क्यूँकी अध्ययन कर लेना हरिसूधना है पूज्य है हमारे पूजा के पात्र है कौन कौन भीष्म, दौरौ। दौरौ। भीष्म तो उस वंश के पूर्वज है जी। भीष्म तो पूर्वज हैं द्रोणाचार्य गुरु हैं तो ये भीष्म तो पितामह सबके हैं द्रोणाचार्य गुरु हैं अब पितामा और गुरु के साथ कैसे लड़ा जाएगा दोनों पूज्य है ये बता रहा है अन्य हो जाएगा वे दोनों पूज्य हैं ऐसा सोचते हैं अब देखना पंचम श्लोके गुरून अहत्वा ही महानुभावान महानुभावान श्रेय भोगक्ष अति हवा अर्थ कामान हत्वा अर्थ कामान तु, तु। गुरुन रुधि प्रदिग्धान गुरून आहत्वा महानुभान प्रेय उैक्ष अहत्वा लोक भैक्ष्यम अह लोक हथका गुरून इह भोगा अब प्रदिग्धा लगाना महावान् गुरून आहत्वा इोके भैक्षम भोक्त अपि श्रेय लगाइए महानुभा गुरून आहत्वा इोके भैक्षम भोक्त अभी श्रेय ठीक है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 भिक्षा मांग मांग कर खाना भी कल्याणकारक है भुक्तु में ना भुक्तु मतलब खाना कि भिक्षा मांग कर खाना भी कल्याण है मतलब गुरुओं को यदि गुरुओं को मार करके तीनों लोगों का राज्य मिले तो नहीं लेना है और गुरुजनों को मारे बिना भी यदि भीख मांगना पड़े तो भी अच्छा है ऐसा ये मतलब यदि गुरुजनों को मारकर तीनों लोगों का साम्राज्य मिले तो मैं नहीं चाहता हूँ अब उनके मारे बिना मैं भीख मांगना भी पसंद करता हूँ लग जाएगा महानु भगवान गुरुन हत्वा की आदरणीय गुरुजनों को मारे बिना ये लोके इस लोक में भिक्षम रोक अपि की भिक्षा खाना भी या भिक्षा मांगकर खाना भी श्रेय कल्याण कारक है ही का मतलब यश्मा क्योंकि अब ही चलेंगे हाँ ही गुरुन हत्वा यह अर्थ कामान तो टू काल्लो हम बताएंगे कहा करना है अर्थ कामान एक मिनट दोबारा देखेंगे ही गुरून हत्वाह रुधिर प्रदि विधान अर्थ कामान भुंजीय यह रुधिर प्रतिगधान अर्थकाम भूंजी है हम को बताएंगे कहा संगति बैठती है अभी जैसे में कर क्यूँकी गुरुन हथ्वा क्योंकि गुरुजनों को मार कर ही कर इस लोक में क्योंकि गुरुजनों को मार कर इस लोक में रुधिर प्रतिगधान अर्थ कामान भूंजी है एवं है ना रुधिर प्रतिगधान अर्थ कामान एवं भूंजी कि गुरुजनों को मारकर इस कर में रुधिर की रुधिर से युक्त या रुधिर से, सना हुआ। रुधिर से सने हुए अर्थ कामान करते कि विषय भोगों को रुधिर से सने हुए विषय भोगों को ही भोगूंगा रुधिर से सने हुए अर्थ कामान है तो ऐसा अर्थ कामान भोगा नहीं तो ऐसा अर्थ कर लेना अर्थ कामान का अर्थ है अर्थ और काम अर्थ का मतलब क्या होता है धन और तो काम होता है दूसरे अभिष्ट पदार्थ कि अर्थ तथा काम रूप भोगों को ही भोगूंगा अर्थ कामान भोगान कि अर्थ तथा काम रूपे काम समझते है न की काम्यंत की काम, की काम हा हा। जिनकी इच्छा की जाती है जिनकी कामना की जाती है वे काम कहे जाते हैं तो काम कर तो हो गया यहाँ पर भग भोग्य पदार्थ जिनकी कामना की जाती है जिन पदार्थों की कामना की जाती है क्या कहेगा यहाँ पर दो काम दो आ, भोग भोग्य पदार्थ यहाँ काम इच्छा वाचक नहीं है बल्कि इच्छा के विषय का वाचक है फिर एक बार देखेंगे गुरु ने हि गुरु गुरु दूसरी पंक्ति का गुरु ने हत्व यह रुधिर प्रदिधान अर्थ कामान अर्थ कामान भोगान भोगानंजी लग जाएगा ये। कि देखना गुरुजनों को मारकर ई करते इस लोक में खून से सने हुए अर्थ तथा काम कामरूप भोगों को ही भोगूंगा ई अन्य तो बताया था ना कि गुरु ई गुरुजनों को मारकर इस लोक में खून से सने हुए अर्थ तथा काम रूप भोगों को ही भोगूंगा तू बच रहा है ना तो ऐसा कर लेना ऐसा करना फिर ईह के बाद तू का कर लेना इस इस्लोक में तो कैसा होगा फिर क्रम इसका बैठाइए गुरुन हत्वा गुरुजनों को मारकर कर ई तू लोक में तो गुरुजनों को मारकर इस, तो। मार इस लोक में तो हो जाएगा वह रुधिर से सने हुए या रुधिर से युक्त तथा काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। से एक बार देख लो महानुभावान गुरु ने ने अहत्वा गुरु भोग तू रुधिर प्रदिधान अर्थ कामान भोगान एव भुंजीय अर्थ कामान भोगान एवं भुंजीय हो गया अब पांच श्लोक पढ़ लेने मिल गए। न कई तद विद्वान कम देवी हम जा श्या मोशोषण गोविंद अभी कौन अर्जुन बोल रहा है कि देखना और अर्जुन क्या बोलता है अच्छा भगवान ने कहा कुम है समझाया है पर उसको समझ में नहीं आया है वो अपना खेद व्यक्त कर रहा है अर्जुन लगाइए न क्या एसद विदमा न क्या ऐसद विदमा कतरद न गरिया कतरद न गरीय यद यान यदि हत्वा या हिजी विषा ते अवस्थिता प्रमुखे धार्स राष्ट्र पदों को देखना पृथक पृथक क्या वा कतरद न गरी और नयात्री विषा अवस्थिता अन्व लगायेंगे आप एक न्या और इसे नहीं जानते हैं या क्या चाकर्स अभी कर लेना क्या चाकर्स क्या करेंगे अपी। अपी। एकचमा इसे भी नहीं जानते हैं। विदमह क्रिया है तो यहाँ अध्ययन कर लेंगे इस इसका का है न उत्तम पुरुष का की हम यहाँ नहीं जानते हैं। हम यह नहीं जानते हैं कि है लेना योटा संस्कृत में हिंदी कहते हम यह नहीं जानते कि इतना तो न कतरदरिया न करते हमारे लिए मतलब एक असमकम हमारे लिए कथरत गलिया क्या श्रेष्ठ है हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है अथवा हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है कथरत यहाँ पर क्या क्या करना हमारे लिए क्या कर्तव्य श्रेष्ठ है हमारे लिए कौन सा कर्तव्य श्रेष्ठ है न कथरत गलिया यहाँ यदुआ अथवा अर्थ में है यदवा और यदि दो शब्द आये है ना दोनों अथवा अर्थ में है थोड़ा प्रयोग की रीति देखिए राम राम चाह लक्षण चाह जैसा बोलते है ना, चाह हैं ना रामचा लक्ष्मण चाह कितने और यदि एक चा लगा दे राम लक्ष्मण चाह तो काम हो जाएगा उसका जो पीछे चा लगा हुआ उसका मध्य में हो जाएगा राम और लक्ष्मण तो चा एक भी लगाते अथवा दो भी लगाते पर अर्थ तो एक का ही लिया जाएगा जैसे आपने देखा होगा विकल्प करते है ना चार छ आठ ऐसा इष्ट है ऐसा इष्ट है तो हर एक में वाह लगा देंगे आठ विकल्प है तो आठों में वाह लगा देंगे जैसे दो विकल्प है दोनों में वाह लगा देंगे पर एक से कम हो जाता है तो वैसे यहाँ पर अथवा के बोधक दो पद हैं यदवा और यदीवा, तो एक का ही अर्थ कर लेना अथवा है देखो फिर कैसा होता है देखेंगे क्या होता है हम या नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है ठीक है जयम का हम जीतेंगे जयम का क्या अर्थ है यदवा जय है ना हम जीतेंगे यदि, यदि वर्ष अथवा न जयू यहाँ न आसमान अर्थ में है पहले असमान कम में था यहाँ किस अर्थ में कि अथवा न जयू जय जयत जयत राम जय है ना तो यहाँ पर ते का अध्ययन कर लेना अथवा उ हमें जीतेंगे न आसमान कर में अथवा उ हमें जीतेंगे यदवा यदि वा, अथवा अर्थ के बाद से दोनों पर एक बार अथवा अर्थ निकलेगा बाद में जैसे दो चार होने पर एक बार अर्थ होता है ना फिर एक बार लगा के देखेंगे एक विधमा इसे भी नहीं जानते हैं कि न कटरद गरी हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है यदवा जयम हम जीतेंगे जीते अनुवाद अथवा यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं हम जीतेंगे यदि अथवा नये हुए हमको जीतेंगे ठीक है एक बार अथवा बाद में करना अर्थ बाद में करना प्रयोग दो बार हुआ है आगे देखेंगे यान एव यान हत्वा, ना जीजी हा। यान हत्वा जिन लोगों को मार कर नीमा जीने की इच्छा नहीं करते हैं जिन लोगों को मार कर जीने की इच्छा नहीं करते हैं यदि अपने प्रिजनों को पूजन को नहीं मारना चाहिए यदि भूल से मार दे तो फिर स्व जीने की इच्छा रहेगी वही कहता है ज्ञान हतवा न जिजी जिन लोगों को मारकर जीने की इच्छा नहीं करता हूँ ना एवं एव एव धारत राष्ट्र प्रमुख अवस्थिता धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे कर के सम्मुख है वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध प्रमुख अवस्थिता ऐसा कर लेना युद्ध का ध्यान वे ही धतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में सम्मुख खड़े हैं युद्ध में सामने खड़े हुए हैं जो भी भाई हैं अपने तो जिन अपने जनों को मार कर जीने की इच्छा नहीं करता हूँ वे ही युद्ध में सामने लड़ने के लिए खड़े हैं ऐसा अर्जुन कह रहा है अच्छा अब क्या किया जाए धर्म संकट हो गया उसके सामने भग जाए तो पलायन वादी लड़े हुए तो सब है तो लड़ना नहीं चाहता भीख मांगना ही उसको पसंद है कहाँ बोला भैक्स मफी दोस्तों भैक्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 तो समस्या है साधना करे तो अच्छी बात है घर खूब और नहीं तो व्यस्त हो जाता है हो जाता है खाने के लिए देखिए आगे धर्म समूढ़ चेता श्रेय स्रेय स्रूही तद में अहम् पीछे आज, आवाज जाती है बोल लेना है नहीं जाए तो नहीं। आवाज नहीं जाए तो बोल देना जी जी जी ये कौन बोल रहा है अभी अर्जुन ही बोल रहे हैं क्या कहते हैं और देखना कार्पण दोषो उपाहवाण दो ये से है ना कार्पण मतलब क्या अर्थ है यहाँ पर में का, कायतापण शब्द है कृपण स्वभाव कार्पण यहाँ कायर्तार्थ है कि तो कायर्ता कायरता रूप दोष के कारण कायरता दोष के कारण नष्ट हुए स्वभाव वाला कायरता आ गई ना तो उसका पहले का स्वभाव समाप्त हो जाएगा है न तो कायरता दोष के कारण नष्ट हुए स्वभाव वाला कायरता दोष के कारण भ्रष्ट हुए स्वभाव वाला या भ्रष्ट भी बुद्धि वाला भी कह सकते हैं कायरता के कारण क्या होता है बुद्धि भ्रष्टि वाला कायरता दोष के कारण नष्ट भ्रष्ट हुई बुद्धि वाला में परिषामी है तो यहाँ पर अहम का ध्यान कर लेना दोष कायरता दोष के कारण भ्रष्ट हुई बुद्धि वाला या भ्रष्ट हुई स्वभाव वाला धर्म सम्मूड के ता तथा धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला में धर्म के विषय में चित्त इसका मोहित हो रहा है अजा मोहित मुह किस गुण के से होता है तमोगुण से तमोगुण का कार्य क्या है मुंह और जब तमो तो का कार्य मोह होगा तो ठीक विवेक हो पाएगा हाँ तो वही है कि धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला कि मैं धर्म भी नहीं समझ पा रहा हूँ धर्म भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या करो मैं भगवान बोलते हैं इसको करो लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला ये ध्यान रखना सनातन धर्म के अनुसार जो कर्म है ना शास सम्मत कर्मो को भी धर्म कहा तो जाता है शास सम्मत कर्म ही क्या धर्म है केवल पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है बल्कि सब कुछ धर्म है स्नान तो सभी को करना है शरीर का मल निवृत्ति के लिए स्नान तो सब करते ही हैं यदि उसको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए पूर्ण नदी के जल से किया जाए तो क्या हो धर्म बन जाती है भोजन सब लोग करते ही हैं तो वही यदि ईमानदारी की कमाई हो खूब परिश्रम करके अन्न अर्जित किया जाए ईमानदारी का हो तो उसको भगवान को अर्पित करके भोजन किया जाए तो भी वो भोजन क्रिया भी धूम बन जाएगी है ना ये तो सब सभी कर्म धर्म है ये शास्त्रीय रीति से जितने भी कर्म है ना वो सब धर्म है कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो कि धर्म नहीं है हाँ शास्त्र जितना है और करना सबको तो जीवन निर्वाही के लिए शास्त्रीय रीति से करो तो वही धर्म बन जाएगा सभी जैसे लोग सरकारी नौकरी करते हैं किसी की नौकरी करते हैं ईमानदारी से करें उसमें कोई चोरी नहीं करें घूसखोरी नहीं करें घूस नहीं ना घूस लें ना ईमानदारी से करें तो वो भी धर्म बन जाएगा ये सब धर्म ही है अच्छा आगे देखना तो युद्ध के मैदान में धर्म क्या है उसका युद्ध करना ही धर्म है उसका तो वो कहता है धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला मैं तो आपको पूछता हूँ आपको पूछता हूँ है ना कि कयता रूप दोष के कारण नष्ट भी बुद्धि वाला धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला मैं तो आपसे पूछता हूँ आपको पूछता हूँ ठीक है तो अपनी स्थिति वो बता दिया अर्जुन अब अपनी स्थिति बता दिया है अब ये अपने क्या बोलता है कि रूप दोष के कारण नष्ट हुई बुद्धि वाला स्थिति बता दी ना ऐसा उसका भाव नहीं रहा कि हम जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं यदि ऐसा बोलता हम ठीक कह रहे हैं तो भगवान चुप रह जाते कुछ नहीं समझाते उसको ये ठीक है तो भगवान को क्या किया भगवान की तो कुछ गति नहीं है ना अपनी स्थिति बताया है ना धर्म समूढ़ चेहटा धर्म के विषय में मोहित हुए चित्ते वाला और तवाम प्रेक्षता हूँ जो श्रेत निश्चित रूप से श्रेया से जो निश्चित रूप से कल्याण कारक हो जो निश्चित रूप से कल्याण कारक हो लग जाएगा यथ निश्चितम श्रेय जो निश्चित रूप से कल्याणकारक हो तद में ब्रूही उसे मुझे कहिए या उसका मुझे उपदेश कीजिए मे कर मामते से? तद कर उसका मैं ब्रूही माम रूही मुझे उपदेश कीजिए किसका उपदेश करें जो जो निश्चित रूप से स्नेह हो जो निश्चित रूप से स्नेह हो जो निश्चित रूप से कल्याणकारक हो तद में ब्रूही उसका मुझे उपदेश कीजिए अच्छा उपदेश कीजिए तो कोई आज्ञा नहीं है उपदेश करना ये तो क्या क्यों बोलता क्या है शिष्या थे अहम शिष्या थे अहम अहम थे शिष्य मैं आपका शिष्य हूँ शिष्य उपदेश के लिए प्रार्थना करता है है ना कि आप मुझे उपदेश कीजिए प्रार्थना करेंगे भगवान जो है यहाँ पर आचार्य भी है गुरु भी है भगवान उन्हें पर भी आचार्य है और तो भगवत में आता है आचार्य वाम भी भगवान ने कहा है कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए क्योंकि जो ब्रह्म विद्या है उसके आद्य प्रवर्तक भगवान ही है भगवान से ही आरम्भ होते हैं सभी शास तो में ब्रूहि उसका मुझे उपदेश कीजिए ब्रूहि करते उपदेश उपदेश कीजिए क्यों तो बताते हैं अहम थे शिष्या और क्या बता रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ शिष्य जानते हैं लघु मैं नास्य शिष्य जिस पर शासन किया जा सके उससे कहते हैं यही उसकी विपत्ति है लोग कहते हम क्यों किसी की सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे तो ठीक मत सुनो किसी को तो जिस पर शासन किया जा सके वही शिष्य है और जो शिष्य होता है शिष्य को दिया गया उपदेश ही कल्याणकारक होता है उपनिषदों में आता है ना पुत्र है ना है, ये गुड़ रहस्यों का उपदेश है, जो अपना पुत्र नहीं है उसको ना करें और जो अपना शिष्य नहीं है उसको मत करें या तो पुत्र और शिष्य को उपदेश ना दें क्योंकि दर्द हो जाएगा वो तो होता ही है सभी सब इसीलिए तब हो जाता है तो शिष्य ही नहीं बनता है कहे जाते हैं ना सिख सिख संप्रदाय है, है।, है उसका पंजाबी में क्या हो गया सिख हो गया है आपका शिष्य हूँ और देखना त्वाम प्रपन्नम माम सापन्नम का अर्थ है की आपकी शरण में आये हुए प्रपन्नम का अर्थ है शरण में आया हुआ है एक द्वितीय है आपकी शरण में आए हुए माम साधी मुझे उपदेश है।, है ना आपकी शरण में आए हुए मुझे साधु का क्या अर्थ है उपदेश कीजिए या आपकी शरण में आए हुए मुझे उपदेश कीजिए मामदास में कौन आएगा दास ही आएगा शरणागत आएगा कि आपकी शरण में आये हुए मुझे शरणागत को उपदेश कीजिए माम शरणागत हम आपकी शरण में आये हुए मुझ शरणागत को तो सादी उपदेश कीजिए हाँ बिल्कुल ठीक बात उसने बोली अपनी स्थिति भी बता दिया है कि मैं ऐसा जो स्वभाव वाला हूँ धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो रहा है तो हमारी हमारा अपने बुद्धि से निर्णय नहीं हो सकता अरविंद की और जो कल्याणकारक है वो बताइए और फिर भी बोला है की मैं आपका शिष्य हूँ आपकी शरण में आये हुए मुझे उपदेश कीजिए अब तो पूरी अब पृथ्वी तो की बात बोल दिया है और देखो क्या कहता है न ही न ही प्रत्यामी मम अपनुद्यादम उन्द्रियाणाम न ही प्रपस्यामी मम अपनुद्याद यथ शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम उपदेश कीजिए कहा है ही करते हैं ये क्योंकि क्यों, क्यों उपदेश करें तो हेतु हेतु हे उसका है यहाँ पर ही अच्छा अभी दूसरी दूसरी पंक्ति को भी देखो दोनों को एक साथ ही अन्य होगा अवाप्यूम राज्यम सुराणाम अभी चिपत्यम अवाक्य भूमौ असपतनम राज्यम सुराणाम अभी च आधिपत्यम लगाइए ही क्योंकि भूम असपत्नम राज्यम हो गया भूम ही कर रही अस्मा भूमु असपत्नम राज्यम चुराणाम आधिपत्यम अति अभाव्य लगेगा ये राज्यम के विशेषण है दो क्या असपतनम और रिद्धम ये दो विशेषण राज्यम के हैं है भूमो कर्थ है पृथ्वी में असपतनम तो असपतनम जो है ये ध्यान देना असपतनम कर्थ है यहाँ पर शत्रु से रही असपतनम का क्या है शत्रु राज्य मिल जाए और बड़े बड़े शत्रु बैठे वो तो कोई लाभ होगा फिर तो खतरा हमेशा बना रहेगा कभी भी मार देंगे असपनम का क्या है शत्रु रहित जिसको निष्कंटक कहते है ना आजाद शत्रु किसी व्यक्ति को कहा जाता है यहाँ राज्य का विशेषण है हाँ तो इसका अर्थ हो जाएगा शत्रु रहित निष्क समझते हैं जी कि मैं ये शत्रु रहित राज्य या निष्कंठक राज्य जिसमे कोई बाधा ना हो कांटा न हो बाधा न हो और शत्रु रहित राज्य हो और उसमें कुछ धन धान्य न हो तो, तो भी कोई सुख नहीं मिलेगा इसलिए क्या है समृद्ध समृद्ध समझते हैं समृद्धि सम्पन्न पृथ्वी पर शत्रु से रहित तथा समृद्ध समझते हैं संपन्न पृथ्वी पर शत्रु से रहित तथा समृद्ध राज्य को समृद्ध राज्य को अपेक्षा सूराणाम आधिपत्यम अपताओं के स्वामित्व को भी प्राप्त करके क्या सुरान आदिपत्यम अधिपत्य है भवा आधिपत्यम और देवताओं के स्वामित्व को भी प्राप्त करके कर प्राप्त करके किसको किसको प्राप्त करके बोलो हम राज्य को प्राप्त करके और देवताओं के, के? आधिपत्य को भी प्राप्त करके ठीक है राज्य के दो विशेषण हैं कि भूमि में शत्रु रहित तथा समृद्ध राज्य को और देवताओं के आधिपत्य को भी प्राप्त करके प्रश्यामी न प्रपस्यामी है ऐसा कर लेना उस उपाय को नहीं देखता हूँ तद का अध्ययन कर लेनापस्यामी उस उपाय को नहीं देखता हूँ अब देखना आगे उस उपाय तद का ध्यान करेंगे उस उपाय को नहीं देखता हूँ यथ मम यथ मम इंद्रिया नाम शोकम अपनुद्यात क्या होगा मम इंद्रियाम उच्छोषण शोकम अपनुत यथ यथ है ना mm -hmm. यथ का क्या अर्थ जो मम mm -hmm. इंद्रियाणाम मेरी इंद्रियों जो मेरी इंद्रियों को उच्छोषणम करते सुखाने वाले जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले या मेरी इंद्रियों को छीड़ करने वाले मेरी इंद्रियों को पीड़ा करने वाले जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले सुखाने वाले जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला सुखाने वाला कौन है शोक जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को शोकम है ना अपन दूर कर सके जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को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 जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके ये मम इंद्रियाम शोकम अपन दूर कर सके अच्छा अभी कौन कह रहा है अर्जुन अर्जुन कह रहा है अच्छा अभी इस सब इस सब कथाना को संजय सुना रहे हैं तो संजय वो आ चाह गया संजय बोलते हैं। संजय ही सकम उत्तवा ऋषि कैशम गुड़ा कैसा परम परम परम तथा तथा तथा न इति पर तप नोत्स गोविंद उूषणी बहुहाप न गुडाचेश्वा इति गोविंदम हा न योत्से इति गोविंदम हा उक्त तूषणी बभूव परम तप यहाँ पर सत्न तापयती तो परम तप यहाँ धृतराष्ट्र के लिए कहा है कि हे राजन है न हे परम तप राज कह रहे हैं धृतराष्ट्र को हे परम तप गुडा के ऐसा ऋषि के सम एवं उक्वा गुडा के ऐसा अर्जुन ऋषि के ऐसा श्री कृष्णम की अर्जुन ने श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को या अर्जुन श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर अर्जुन श्री कृष्ण को इस प्रकार कह कर। God, ना से मैं युद्ध नहीं करूंगा अहम का ध्यान कर लेना मैं युद्ध नहीं करूंगा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 से मैं युद्ध नहीं करूंगा तो उसका विवेक काम नहीं कर रहा है धर्म समूचे भारत तम उचा सह प्रहसन इवा भारत सेनयो उभयो मध्य सेनयो उभ मध्य विशीदन इदम् देखिए भारत संजय कह रहे हैं तो भारत संबोधन भी के लिए है हे भारता। दोनों सेनाओं के मध्य में विशीदम की विषाद करते हुए उस अर्जुन को विषाद करते हुए उस अर्जुन को या शोक करते हुए उस अर्जुन को लग जाएगा भारत उभयो सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए कृष्ण ने हसते हुए श्री कृष्ण ने हसते हुए इदम वचा उचन कहे श्री कृष्ण ने हस्ते हुए से यह वचन कहे अच्छा वो तो दुखी हो गया श्रीकृष्ण हंस रहे हैं तो उसका कैसा इसका यहाँ पर युद्ध के मैदान में बच्चों देखी बात कर रहा है बच्चा बच्चों सीधी हो गई हृषि के साथ हर्षा नहीं हुआ एकदम बचा हुआ जब श्रीकृष्ण हंसते हुए एकदम बचा हुआ या वाक्य बोले श्रीकृष्ण हंसते हुए या वाक्य बोले क्या बोले तो वाक्य तो आएगा आगे अब यहाँ पर भाष्य गया है तो भाष्य चलेंगे कई कई भाष्य ज्यादा है तो उस नहीं चलेंगे और भाष्य कम है तो उस खूब चलेंगे तो देखो भाष्य है इसको खूब लगाएंगे बढ़िया भाष्य है अच्छा इसमें भी परिश्रम करिए अच्छा है तो महाभारत को तो पूरा पढ़ने करने ग्रंथ बहुत अच्छा है देखिए अत्रचा और यहाँ दृष्टवातु पांडवा निकम इत्यार दृष्टवा निकम ये कहाँ पर आया था, था? आजारेंक। आजारेंक। पसंद कितनी संख्या के श्लोक है दूसरा ये अच्छा दृष्टवातु पाण्डुकमुस तो इस श्लोक से आरंभ करके न इति गोविंद मुक्तूषणी बभू हाँ ये कहाँ पर है नवम श्लोक है ना आ, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा गोविंद को स्पष्ट कहकर चुप हो गया अर्थ है कि यहाँ तक यहाँ के अंत तक ठीक है दृष्टवा तुम पांडुआ इस श्लोक से आरंभ करके ना योजना गोविंद मुक्त हुआ यहाँ के अंत तक अथवा यहाँ तक यहाँ तक व्याख्यो ग्रंथा लिखा है ना के यहाँ तक व्याख्या ग्रंथ है जिस जो व्याख्या के योग योग्य होता है उसे क्या कहते हैं व्याख्या जिसकी व्याख्या की जाती है उसे व्याख्य कहते हैं तो व्याख्या ग्रंथ है कैसा व्याख्या है तो देखो प्राणी नाम शोक मुह आदि संसार बीज भूत प्राणियों के शोक मुह आदि संसार के बीच संसार के बीच जैसे बीच से क्या होता है वृक्ष बन जाता है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 शोक मोवादी संसार के बीज रूप दोषो की उत्पत्ति का कारण बीज भूत दोष कर रहे बीज, बीज रूप दोष बीज रूप दोष का मतलब बीज ही दोष है बीज ही बीज क्या है यहाँ बीज क्या है संसार के बीज क्या है शोक मोह जो संसार के बीज शोक मोह है इनको तो गुण मानेंगे दोष मानेंगे हाँ शोक मोवादी आदि से अन्य विकास से कामना द्वेश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 अच्छा लगाइए दूस इस, इस, इस वाक्य का से दृष्टवा तू पांडवा कम यहाँ से आरंभ आरंभ करके गोविंदा नो सिक्री गोविंद यहाँ तक व्याख्यो ग्रंथ यहाँ तक इस प्रकार यहाँ तक इस प्रकार ग्रंथ की व्याख्या करनी चाहिए यहाँ तक इस प्रकार ग्रंथ की व्याख्या करनी चाहिए क्या कि प्राणियों के शोक मोहादि संसार के बीच भूद दोषो की उत्पत्ति के कारण को बताने के लिए है बताने के लिए क्या है दृष्टवातु तु पांडवा निकम से लेकर तुष्टि भू हा यहाँ तक ग्रंथ यहाँ तक ग्रंथ है या ऐसा लगाना दोबारा करता यहां है यहाँ तक यहाँ तक व्याख्या ग्रंथ है यहाँ तक यहाँ तक व्याख्य ग्रंथ शोक मुहादी संसार के बीच भूत दोषो की उत्पत्ति का कारण बताने के लिए है व्याख्या ग्रंथ क्यों है संसार के बीज भूत दोषो की उत्पत्ति के कारण को बताने के लिए हाँ यहाँ के अंत तक जो व्याख्या शोक मोवादी संसार के भूत दोषो की उत्पत्ति के कारण को बताने के लिए है बताने के लिए कौन है शोक मोहदी ग्रंथ व्याख्या ग्रंथ हाँ दोषो की उत्पत्ति का कारण बताने के लिए है अच्छा दोषो की उत्पत्ति अब इसको समझाएंगे आगे दोषो की उत्पत्ति के कारण को बताने के लिए है संसार के तो एक वृक्ष के समान है उसका बीज क्या है शोकमोह और शोकमोह क्या है दोष है और उनकी उत्पत्ति के कारण बताने के लिए है ठीक हाँ। है, है आगे देखकर देखिए थोड़ा किसी को भी स्पष्ट होगा असुविधा हो तो पूछ लेंगे आप तथा ही अच्छा कथा ही से देखेंगे अर्जुन जब किसी बात को स्पष्ट करना होता है तो तथा ही से कहते हैं वो लोग वैसे तथा ही स्पष्ट जहाँ करेंगे बात स्वीकार वहाँ तथा ही ऐसा निर्देश करके करते हैं अर्जुने न इस वाक्य में देखेंगे शोक मोहित लिखा है न कथम विष्णु महम संख्या अच्छा तथा ही अर्जुने न क्यूँकी अर्जुन ने राज गुरुपुत्र पुत्र, पुत्र है अच्छा, ये पहले में नहीं था। राज गुरु पुत्र मित्र सुरित सुजन संबंधी बांधवेश भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्ने विच्छेदादी निमित्त आत्मन शोकम वो प्रदर्शितीष्मे इत्यादि लगाइए अर्जुन अर्जुन में कथम भीख्य इत्यादि शोकम वो प्रदर्शित अर्थ हम हैं धीरे धीरे कि ने अर्जुण अर्जुण। हाँ, गए, अर्जुन ने कथम भीष्मा संख्ये इत्यादि वचनों के द्वारा अपने शोक मोह प्रदर्शित किए हैं किसने प्रदर्शित किए हैं हाँ यहाँ प्रदर्शित हो कर्म में प्रत्येक है इसलिए कर्म में प्रतिमा हो गई शोक मोह कर्ता में तृतीया हो गया अर्जुन ने कि अर्जुन ने कथम भीष्मा महम संख्य इत्यादि वचनों से अपने शोक मोह को बताया है अपने शोक मोह को बताया है यहाँ शोक का अर्थ है मानस संताप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 शोक तो कहते हैं मानस संताप को मना है। स्वार्थ होता है मतलब मन का संताप मानसिक संताप मना तो यहां पर मानस संताप करते हैं मन का संताप या मानसिक संताप और तो मुहा का विवेक का भाव विवेक का भाव लगाइए अर्जुन ने अपने शोक मोह प्रदर्शित किए हैं तो आत्मना शोक में हो गए ना अपने शोक मो और बीच के बच्नों को देखो राज्य गुरु पुत्रे, मित्र सुहित सुरहित का मतलब क्या होता है भला चाहने वाला जो अपना भला चाहता है, संबंधी बंधो। बंधु यो बंधु यो बंधु है। स्वजन, संबंधी और बंधु एवं ये विश्वास में करते हैं सुरित स्वजन संबंधी और बंधुओं में आह एसाम मम एते मैं इनका हूँ मैं इनका और एते मम ये मेरे हैं मैं इनका हूँ और ये मेरे है मैं किनका हूँ राज्य गुरु पुत्र मित्र संबंधी और बंधुओं का हूँ और ये सब राज्य गुरु पुत्र मित्र संबंधी और बंधु मेरे हैं कि मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं तो एवं इस प्रकार जो ज्ञान होता है वो यथार्थ ज्ञान है की भ्रांति ज्ञान है भ्रांति ज्ञान है परमार्थ दृष्टि से सत्य दृष्टि से विचार करे तो सब भ्रंति ही है अपना होता तो हमेशा अपने साथ रहता इस शरीर मिलने के पहले अपने प्रतीत होते थे आपको नहीं, नहीं. नहीं। तो ये भ्रांति ज्ञान ही है ना कि पहले भी अपने नहीं थे आगे भी अपने नहीं रहेंगे जो बीच में कहा से आ जाए तो ये जो ऐसा लगता है ना कि हम किसी भी पदार्थ को देखकर ऐसा लगे कि हम इसके हैं या हमारा है तो कैसा ज्ञान है ये भ्रांति ज्ञान है तो कहते हैं भ्रांति प्रत्येक अर्थ है भ्रांति ज्ञान भ्रांति ज्ञान का मतलब होता है भ्रम अप्रमा अयथार्थ ज्ञान है भ्रांति ज्ञान निमित्त तक निमित्त है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 आम ऐसा, मम ऐसे, अच्छा इस प्रकार इस प्रकार क्या होता है भ्रांति ज्ञान आम ऐसे इस प्रकार होता है भ्रांति ज्ञान और भ्रांति ज्ञान के निमित्त से होने वाला क्या है स्नेह और स्नेह स्नेह होता है भ्रांति ज्ञान के कारण और स्नेह का विच्छेद होने पर क्या होगा सुख मुख मान लीजिए किसी से आपका प्रेम है किसी से आपका स्नेह है तो भ्रांति ज्ञान के कारण है क्यूँकी आपने उसको मान रखा है हमारा है ऐसा भ्रांति ज्ञान हुआ तो भ्रांति ज्ञान के कारण क्या होगा स्नेह और स्नेह स्ने में भी विच्छेद हो गया मतलब प्रेम टूट गया तो फिर क्या हो जाएगा सुख में हो जाएगा वही है स्नेह विच्छेद आदि के कारण होने वाले अपने मो को कथम विषम महम संख्या इत्यादि के द्वारा कहा है इस बात को एक बार फिर लगाएंगे इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया है कहा कि फिर प्रदर्शित किया है कि अर्जुन अर्जुन ने हाँ, अर्जुन ने राज नहीं अब इस वो हमने समझाने के लिए कहा था वो पूरे उत्तर कैसे करेंगे अर्जुन ने राज्य गुरु पुत्र मृत मित्र सुहृत स्वजन संबंधी तथा बंधुओं में या बंधुओं के प्रति कर लेना विषय में अच्छा अर्थ है करना अर्जुन ने राज्य गुरु पुत्र मित्र सुवृत स्वजन संबंधी और बंधुओं के विषय में बंधुओं के विषय में कैसा ज्ञान होगा इनके विषय में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 कथम बीस्म आम संख्या इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया है भ्रांति ज्ञान के कारण क्या, क्या होगा स्नेह और स्ने के कारण क्या होगा शोकमोह होगा अपने शोकमोह को कथम संख्या इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया है लग जाएगा तो जैसा जिस क्रम से पद लिखे हैं उसी क्रम से अन्वय कर लेना बल्कि आत्मना शोकमो बहु कथम बीसम वाम संख्या इत्यादि ना प्रदर्शित हो इन शब्दों को ध्यान रखना तथा ही जो है स्पष्टता के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया भाष्यकार ने यहाँ आदि पर देखो ये शोक मोह होता है इसलिए कि क्या स्नेह के बिच्छेद से मतलब प्रेम टूटने से जिसके प्रति प्रेम है वो प्रेम भंग हो जाए कोई बाधा आ जाए तो क्या हो जाएगा शोक मोह और किस कारण होता है शोक मोह देखना कुछ सोचिए यहाँ पर है? और क्या हो सकता है निमित्ते शोक मोह एक तो स्नेह के विच्छेद से होगा और कारण तो मुखे दी है अच्छा इसमें जिससे प्रेम करते है उससे प्रेम बना रहे और बीच में कोई और बाधा आ जाए जैसे दो प्रेमी हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन बीच में कोई और बाधा, बाधा कर रहा है अन्य बाधा ले लेना ले सोच लेना है ना चित्तल देखेंगे कोई तो अन्य बाधा आ जाए इतना ही ओम पूर्णमे पूर्ण पूर्णम दुश्य पूर्णश पूर्णिमा पूर्णमेवा दिशा अच्छी तक ना अच्छी तरह